शिवपुराण वायवि संहिता तदनंतर ऋषियों ने कई कारण दिखाकर पूछा वायुदेव यदि शिव सदा शांत भाव से रहकर ही सब पर अनुग्रह करते हैं तो सबके अभिलाषाओं को एक साथ ही पूर्ण क्यों नहीं कर देते जो सब कुछ करने में समर्थ होगा वह सबको एक साथ ही बंधन मुक्त क्यों नहीं कर सकेगा यदि कहें अनादिकाल से चले आने वाले सबके विचित्र कर्म अलग अलग हैं अतः सबको एक समान फल नहीं मिल सकता तो यह ठीक नहीं है क्योंकि कर्मों की विचित्रता भी, भी यह नियामक नहीं हो सकती कारण कि वे कर्म भी ईश्वर के कराने से ही होते हैं इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ उपर्युक्त रूप से विभिन्न युक्तियों द्वारा फैलाई गई नास्तिकता जिस प्रकार से शीघ्र ही निवृत्त हो जाए वैसा उपदेश दीजिए वायुदेवता ने कहा ब्राह्मणों आप लोगों ने युक्तियों से प्रेरित होकर जो संशय उपस्थित किया है वह उचित ही है क्योंकि किसी बात को जानने की इच्छा अथवा तत्व के लिए उठाया गया प्रश्न साधु बुद्धि वाले पुरुषों में नास्तिकता का उत्पादन नहीं कर सकता मैं इस विषय में ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करूँगा जो सतपुरुषों के मोह को दूर करने वाला है असतपुरुषों का जो अन्यथा भाव होता है उसमें प्रभु शिव की कृपा का अभाव ही कारण है परिपूर्ण परमात्मा शिव के परम अनुग्रह के बिना कुछ भी कर्तव्य नहीं है ऐसा निश्चय किया गया है अनुग्रह कर्म में स्वभाव ही पर्याप्त पूर्णतः समर्थ है अन्यथा निस्वर्थ निस्वभाव पुरुष किसी पर भी अनुग्रह नहीं कर सकता पशु और पास रूप सारा जगत ही पर कहा गया है वह अनुग्रह का पात्र है पर को अनुग्रहित करने के लिए पति की आज्ञा का समन्वय आवश्यक है पति आज्ञा देने वाला है वही सदा सब पर अनुग्रह करता है उस अनुग्रह के लिए ही आज्ञा रूप अर्थ को स्वीकार करने पर शिव परतंत्र कैसे कहे जा सकते हैं अनुग्राह की अपेक्षा न रखकर कोई भी अनुग्रह सिद्ध नहीं हो सकता अतः स्वतंत्र शब्द के अर्थ की अपेक्षा न रखना ही अनुग्रह का लक्षण है जो अनुग्राह्य है वह परतंत्र माना जाता है क्योंकि पति के अनुग्रह के बिना उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती जो मूर्त्यात्मा है वे भी अनुग्रह के पात्र हैं क्योंकि उनसे भी शिव की आज्ञा की निवृत्ति नहीं होती वे भी शिव की आज्ञा से बाहर नहीं हैं यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो शिव की आज्ञा के अधीन न हो सकल सगुण या साकार होने पर भी जिसके द्वारा हमें निष्कल निर्गुण या निराकार शिव की प्राप्ति होती है उस मूर्ति या लिंग के रूप में साक्षात शिव ही विराज रहे हैं वह शिव की मूर्ति है यह बात तो उपचार से कही जाती है जो साक्षात निष्कल तथा परम कारण रूप शिव हैं वे किसी के द्वारा भी साकार अनुभव से उपलक्षित नहीं होते ऐसी बात नहीं है यहाँ प्रमाणगम्य होना उनके स्वभाव का उत्पादक नहीं है प्रमाण अथवा प्रतीक मात्र से अपेक्षा बुद्धि का उदय नहीं होता वे परम तत्व के उपलक्षण मात्र हैं इसके सिवा उनका और कोई अभिप्राय नहीं है कोई न कोई मूर्ति ही आत्मा का साक्षात उपलक्षण होती है शिव की मूर्ति है इस कथन का अभिप्राय यह है कि उस मूर्ति के रूप में परम शिव विराजमान है मूर्ति उनका उपलक्षण है जैसे काष्ठ आदि आलंबन का आश्रय लिए बिना केवल अग्नि कहीं उपलब्ध नहीं होती उसी प्रकार शिव ही मूर्ति आत्मा में अरूढ़ हुए बिना उपलब्ध नहीं होते यही वस्तु स्थिति है जैसे किसी से यह कहने पर कि तुम आग ले आओ उसके द्वारा जलती हुई लकड़ी आदि के सिवा साक्षात अग्नि नहीं लाई जाती उसी प्रकार शिव का पूजन भी मूर्ति रूप में ही हो सकता है अन्यथा नहीं। पूजा आदि में मृत्यात्मा की परिकल्पना होती है, क्योंकि मृत्यात्मा के प्रति जो कुछ किया जाता है वह साक्षात शिव के प्रति किया गया ही माना गया है लिंग आदि में विशेषतः अर्चा विग्रह में जो पूजन कृत्य होता है वह भगवान शिव का ही पूजन है उन उन मूर्तियों के रूप में शिव की भावना करके हम लोग शिव की ही उपासना करते हैं जैसे परमेश्वरी शिव मूर्त्यात्मा पर अनुग्रह करते हैं उसी प्रकार मूर्त्यात्मा में स्थित शिव हम पशुओं पर अनुग्रह करते हैं परमेश्वरी शिव ने लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही सदाशिव आदि संपूर्ण मृत्यात्माओं को अधिष्ठित अपनी आज्ञा में रखकर अनुग्रहित किया है